जो मुख की मोक्ष की कामना करने वाला कौन है चेतन चेतन को मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति कौन करेगा चेतन।, चेतन, कौन सा चेतन चेतन हाँ चेतन को मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीन तत्वों का ज्ञान आवश्यक है किसको आवश्यक है किसने की मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीन तत्वों का ज्ञान आवश्यक है तो तीन तत्व कौन है सत्व श्रेव नाम क्या अचीत क्या ईश्वर ची अचीब और ईश्वर को तत्व कहा जाता है किसको चीत अचीज और ईश्वर को क्या कहा जाता है कहा जाता है तो चितन का ऊपर चेतन ना, चेतन आत्मा चेतन, आत्मा। और अचित का क्या है चेतन से ही मतलब जड़, जड़।, जड़ ये जो दिखाई देता है ये सब क्या है तो जड़ प्रकृति है अचित है अचित पदार्थ देह इंद्री और विषय रूप में उपस्थित होता है सामने किस किस रूप में इंद्री रूप में।, में और हाँ। रूप तब सब जल आकाश इन सब रूपों में कौन सामने आया जा है जल पदार्थ है तो इंद्री रूप में और विषय रूप में सामने व्यक्ति रहता है तो इस दिल के अंदर जो रहता है वो क्या है चेतन का ठीक है और ईश्वर जो है वो जड़ चेतन दोनों में रहता है ईश्वर की चेतना धन रखना है जैसे जीव चेतन है वैसे ईश्वर भी चेतन है चेतन ईश्वर भी है लेकिन जब मुमुक्षु चेतन कहेंगे तो फिर वो जीव भी लिया जाएगा ईश्वर नहीं लिया जाएगा तो ईश्वर तो मुक्ति देख सकते ना धन लगना तो चेतन अचेतन और ईश्वर चेतन मतलब जीवात्मा हो गया और अचेतन का क्या हो गया धन और ईश्वर मतलब परमात्मा दिन तक हो गया और भी यहाँ पर देखना चीज की चीड़ आत्मा तत्त्व उच्च के यहाँ पर चित्त चित्त है ना तो इस शब्द से आत्मा कही जाती है चित्त इस से से आत्मा को कहते है। से किसको कहते हैं आत्मा को ध्यान देना जीवात्मा के लिए भी आत्मा का प्रयोग देखा जाता है जैसे आत्मा उसमें बृहदारणा कुपनिष्द की माध्यान शाखा में या आत्मनि किसमुंतरा आत्मनो यम आत्मा यह से आत्मा सदैगम या आत्मनि अंतरोमी ऐसा तो बृहदारणा कुपनिषद में जीवात्मा के लिए भी किस पद का प्रयोग देखा जाता है अच्छा और देखना श्वेता सूत्र है प्रथक आत्मान प्रेरितरम चमत्वा पृथक तो प्रेरक कौन है ईश्वर परमात्मा प्रेरणा करने वाले सबको परमात्मा है और पृथक आत्मान।, आत्मान आत्मा शब्द किसके लिए के लिए तो यहाँ यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है और श्वेता सूत्र में है क्षरात्मानी सत्य देव एक मतलब होता है जल प्रकृति और आत्मानुमान आत्मा और आत्मा पर देव, देव करते परमात्मा एक परमात्मा शासन करते हैं एक परमात्मा नियंत्रण करते हैं जिस पर अचेतन प्रकृति और आत्मा पर आत्मा पर यहाँ चीज इस आत्मा कही जाती है अब देखना जो शब्द सुना होगा आपने विशिष्टाध्विटना तो वहाँ पर क्या है विशिष्ट अद्वैत विशिष्ट अद्वैत विशिष्टम क्या है कौन सा हो गया कर्मधार विशिष्टम सेवैत तत्व मतलब अभिन्न तत्व एक तत्व अद्वैत क्या एक तो अद्वैत कौन है परमात्मा और वो परमात्मा जो अद्वैत परमात्मा है वे कहते हैं विशिष्ट है किससे विशिष्ट है जी वो प्रकृति और अच्छी चीज़ शीत और रसीद तुमके क्या है, है? दो रशी। दो रशी। दो क्या है और तीद रसी विशेषण है और विशेष कौन हुआ परमात्मा विशेषण किसमे रहता है विशेष में जैसे कहते है न लाल रंग वाला कपड़ा लाल रंग वाला या लाल रंग का कपड़ा तो यहाँ विशेषण क्या है विशेषण लाल रंग का विशेषण हो गया और विशिष्ट कौन हो गया तो विशेषण किस में रहता है विशिष्ट में रहता है जैसे दंडी देवदत्ता दंड वाला देवदत्त तो विशेषण कौन हो गया दंड और विशिष्ट कुंडली देवदत्ता मतलब कुंडल वाला देवदत्ते तो विशेषण कौन हो गया और विशिष्ट कौन हो गया देवदत्त हो गया तो यहाँ पर जब की विशिष्ट द्रम कहा जाता है तो यहाँ पर विशेषण कौन हो गया चीज़ चीज़ है ना तो वि कौन हो गया हाँ तो परमात्मा प्रमात्त में कौन रहते हैं तो ध्यान देना दंड और कुंडल से विशिष्ट देवदत्त और चीज और अचित से विशिष्ट ब्रह्म इन दोनों स्थलों में अंतर देखो विशेषण विशेष भाव तो दोनों स्थलों पर समान रूप से है लेकिन जो दंड और कुंडल है वे देवदत्त की इच्छा होने पर देवदत्त को धारण कर लेता है इच्छा न होने पर धारण नहीं करता है तो और कुंडल जो विशेषण है वो कथक सिद्ध है कैसे सिद्ध है पच्चीस और, और पृथक रह सकते हैं तो ये कैसा विशेषण है अब प्रथक भी है इतना तो होगा वो विशेषण पृथक सिद्ध या विशेषण कैसा है अब ध्यान देना जो होता है ना रूप लाल रंग रूप है ना रूप कितने प्रकार के देख शुक्र नील की जैसे तो रूप जो है रूप गुण है ना गुण कभी भी गुणी के बिना रहता है हमेशा दूसरे के आशी रहता है द्रव्य को छोड़ करके कई रंग रहेगा जो कोई रंग होता है ना जो जिसको कपड़े में लगाते हैं तो वो उस रंग का भी कोई किसी पदार्थ में लगा हुआ है किसी पदार्थ में ये जानता हूँ उस पदार्थ के बिना गुण की सत्ता नहीं है तो जैसे कि गुण पदार्थ के बिना नहीं रहता है भूमि के बिना नहीं रहता है रूप अपने आश्रय के बिना नहीं रहता है रूप कैसा विशेषण है प्रसिद्ध अप्रशक्त के वैसे कैसे विशेषण है जैसे तो की देखना मनुष्य मनुष्य का कैसा विशेषण है वैसे चेतन चेतन परमात्मा के कैसे विशेषण है अप्रशक्ति है देखिए दंड और कुंडल से विशिष्ट जोर आते हैं कहा जा सकता है ना ऐसा केवल कह सकते हैं कि नहीं देवदत्त आ गया इसका क्या मतलब है दंड आ गया दंड होंगे कुंडे वस्त्र होगा आभूषण होगा जाना सब हो सकता है कितना तो आ जाएगा नहीं। नहीं। तो वैसे ही जो है ना ब्रह्म तो तत्व कितना का जाएगा? नहीं। नहीं। आ जाएगा हाँ तो ब्रह्म अद्वैत है मतलब एक है ब्रह्म अद्वैत है और एक है वो सभी का अस्त्र है किसका अस्त्र सभी का आश्रय है ध्यान रखना सबका आश्रय परमात्मा ही है सब कुछ परमात्मा में ही है तो सब में ये अद्वैत मत नहीं है बल्कि कैसा मत है अद्वैत मत ही है कैसा मत है और ये भी ध्यान रखना कि उसका वेदों में उपमिषो में सब जगह अद्वैत सब गाया है क्या सब्दाया पुराना है वही आया है अब श्रुति प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है वो गम में निर्विशेष चिन्ह मात्र नहीं है धीरे धीरे सब समझ में आएगा मतलब निर्गुण निराकार नहीं।, नहीं है सीधी बात है वो सब सबको संपन्न वही है अब अब ऐसा संक्षेप में समझिए दुनिया की रद्दी से रद्दी कोई भी वस्तु ले लो बेकार से बेकार कोई वस्तु हो ऐसी किसी वस्तु का नाम बताइए जिसमें कोई ना कोई विशेषण कोई ना कोई बोलना रहता हो बताइए कोई ऐसी वस्तु है कि वस्तु दुनिया की घटिया से घटिया निम्न से निम्न तुच्छ से कुछ वस्तु हो ऐसा उसमें कोई भी विशेषण कोई भी गुण ना हो ऐसा कुछ कोई वस्तु हो सकती है तो जो तो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है वो बिना गुण के कैसे रह सकता थी। तो तुछ तुछ तुछ है सीखी बात है तो जो दुनिया की कुछ से कुछ वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना रहे कोई ना कोई विशेषण ना रहे तो सर्वोच्च सत्ता परमात्मा है वो कैसे हो सकता है निर्णुण हो ही नहीं सकता ना? उसको कहने से, की से। हा, नहीं। हा, ना। तो की है सारे हैं उसमें लेकिन वो सब आगे इसमें समझेंगे जब इसमें तीन प्रकरण है ना तो उसमें निर्गुण क्यों कहा जाता है ये उसमें बताएंगे इस तीन प्रकरण में बताएंगे तीन प्रकरण इस ग्रंथ में है तो जो सुप्रिया उसमें सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि गुणों को कहती है तो निर्गुण भी बता रही सकती है तो निर्गुण कहने का मतलब क्या है वही बताएंगे कि वो प्राकृत गुणों से रहित है प्रकृति के गुण क्या है सर तुरंत ये गुण परमात्मा में है नहीं। और प्रकृति के संबंध से जीव में कौन से गुण आते हैं सुख दुख इच्छा कोई आदि ये गुण कहते हैं प्रकृति के संबंध तो ये गुण परमात्मा में हो सकते हैं इस दृष्टि से उसको निर्गुण कहा जाता है वास्तव में वो सभी है तो इस प्रकार जो है वहाँ ये ब्रह्म विवेचन में सब बताएंगे ऐसी जो जो आएंगी उनको एक अलग से चीज कर तो यहाँ पर यह ध्यान रखना कैसा है वो अद्वैत कैसा है विशेष अद्वैत शब्द का प्रयोग जो है ना शास्त्रों में पाया जाता है और श्रुति में प्रतिपादित जो ब्रह्म है वो सविशेष है कैसा ब्रम है सविशेष का होता है विशेषण से ही विशेषण से युक्त विशेषण से तो विशिष्ट और सविशेष शब्द पर्याय हुए की नहीं है विशिष्ट का विशेषण से युक्त और सविशेष का क्या है विशेषता से विशेषण में का क्या है का क्या हुआ तो फिर विशिष्ट विशिष्टाद्वैत और सविशेषाद्वैत ये दोनों तो शब्द कैसे हुए पर्याय वचन हो गए तो अद्वैत शब्द का प्रयोग शास्त्रों में देखा जाता है न और अद्वैत सिद्धांत बहुत ही प्राचीन है अद्वैत को लेकर ही सब व्याख्या हुई लेकिन ये जो है ना बौद्धों बौद्धों का जब प्राबल्य हो गया शंकराचार्य ने बोध मत का निराकरण दिया बहुत बड़ी उनकी देन है और जो शंकराचार्य से परवर्ती विद्वान थे ना उनको वेद ने जिस अद्वैत का प्रतिपादन किया है उसको वो द्वैस्त मिलने लगे कौन शंकराचार्य से तो परवर्ती उनकी अनुयायी तो फिर उन्होंने इस तरह से अद्वैत को परिभाषित कर दिया बौद्धों से निर्दय बौद्धों जैसी अद्वैत की करती क्यों वेद जिस अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं उसमें उनको जो लगी, तो उनका जो, दो पर या तो, तो अद्वैतन करती मान लो तो प्रतिपादी अद्वैत को बौद्ध वाले नहीं मान सके बौद्धों की ओर झुकते हैं तभी कल्पना अधिष्ठान अध्यक्ष रजु सर्प जो वेदों में नहीं है वो सब बौद्धों से उधार लेकर के उन्होंने सिद्धांत बना लिया तो जब ऐसी स्थिति आ गई वो अद्वैत को कहने लगे निर्विशेषा ठीक विशेषण ही है ना जब ऐसा ऐसा परिभाषित करने लगे तब फिर विशिष्ट शब्द का प्रयोग बाद में आया स्वयं रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत शब्द का प्रयोग किया है ये ये इस ठीक शब्द का प्रयोग रामानुजाचार्य ने भी नहीं किया रामानुज के बेराज संग्रह के टीकाकार सुदर्शन सूर्य है उन्होंने सबसे पहले इस शब्द को बोला विशिष्टाध्य को विशिष्टाध्य पुराना नहीं है क्यों अद्वैत सब भी चल रहा था अद्वैत जो है सर्विस्थान है सब का आधार है और जब वो निर्गुण ब्रह्म में सब का खंडन करने लगे कुछ नहीं कुछ नहीं तो फिर वो बोले ये तो अद्वैत तो सिद्धांत है सभी तो तो तो तो तो का पर्याय क्या है विशेषाद्वी को तो अद्वैत सिद्धांत दोनों ही है अपने अपना प्रतिपादन करने की तो अब संक्षेप ने विशेषा द्वैत को समझे ना और धीरे धीरे बताते रहेंगे तो ये प्रारंभिक पुस्तक है हम जा हैं। ये बताया था एक नहीं है, मूल संस्कृत नहीं है ये और सभी ग्रंथ मूल संस्कृत में है प्रकार इस तरह कही गई रीति से या इस प्रकार कही गई प्रकार का रीति ऐसे कही गई रीति से जो आप स्वरूप तो प्रथमा एक वचन का रूप है तो ध्यान देना समान विभक्ति वाले का एक साथ में होता है समान विभक्ति वाले पदों का एक साथ उनमें होता है तो मन दिवन बुद्धि विलक्षणम इतना एक पद कितना प्राण बुद्धि भी प्रथमा एक वचन है ना तो प्राण बुद्धि अजम कौन होगा नित्य अणु उत्तर है आत्मस्वरूपम का विशेषण है नाग अणु बनेगा अड़ु नहीं बनेगा अणु कौन है आत्मस्वरूप अव्यक्तम कौन है निर्वयो और निर्विकार्ञान भूतम हाँ और उधर क्या आगे नियाम ईश्वर के द्वारा संचालित ईश्वर के द्वारा नियंत्रित ईश्वर के द्वारा ईश्वर के द्वारा प्रेरित कौन है और ईश्वर से धार्म के द्वारा धार्म कौन है क्या ईश्वर से शेष भूतम और ईश्वर का शेष इस वाक्य में सेंु में इस प्रकार आत्मस्वरूप को ऐसा कहा गया है इसमें जो जितने शब्द आए हैं ना इन शब्द का व्याख्यान अब क्रम से आगे आने वाला है क्रम से आगे आ रहा है अच्छा दे आदि नाम अच्छा मम इति आत्मनो भिन्न भिन्न तया भाना इंत भान आत्मन चाह भास्मेशान कदाचित आत्मन सदाचा बहुत्वात्म एक आत्मा इति कर्तव्य थोड़ा शब्दों पर ध्यान देना जैसा मैं बोलता हूँ देहादी नाम मम देहादयािन्नतया भानात भिन्नतया भानत है न <laughs> इसका अन्वय आगे चलेंगे एते क्षण आत्मा इति अंगी कर्तव्य मम देहा दे भिन्नतया भाना विलक्षण आत्मा इति अंगी कर्तव्य अच्छा अब यहाँ पर देखेंगे आप इसको बताने की कोशिश करू समझने का देखिए तो अभी ऊपर बताया दे इंद्रिय मन और मन प्राण तथा बुद्धि से विलक्षण आत्मस्वरूप है आत्मस्वरूप तो का है आत्मा आत्मस्वरूप का क्या है विलक्षणों का क्या है आत्मा दे से विलक्षण है या दे ऐसी बताइए कैसा सबको प्रतीति कैसी होती है ध्यान रखना प्रतीति शब्द ज्ञान का वाचक है किसका ज्ञान का हमेशा मिथ्या ज्ञान का वाचक नहीं है ज्ञान सामान्य का वाचक है जैसे कह रजू संस्कृति प्रतीति मात्र है रज्जु संस्कृति प्रतीति तो यहाँ तो आयथार्थ ज्ञान है पर सर्वत्र प्रतीति शब्द आयथार्थ ज्ञान का बोधक नहीं है ज्ञान मात्र का बोधक है न तो देखना किस प्रकार बोध होता है आपको अहम देहा अथवा मम देहा कैसा बोध होता है मेरा मेरा दे। मैं दे हूँ इस प्रकार बोध होता है अथवा मेरा देह है ऐसा बोध होता है है ना यदि देह ही आत्मा होता यदि देह ही यदि देह ही अपना स्वरूप होता यदि देह ही आत्मा होता तो कैसा बोध होना चाहिए मैं यही बोध होना चाहिए किंतु मैं दे हूँ ऐसा बोध होता है इससे क्या सिद्ध होता है कि देह आत्मा नहीं दे आत्मा नहीं है न यदि देह ही आत्मा होता तो कैसी तो प्रती होती है। मैं तो मैं दे हूँ ऐसी प्रतीति होती है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि मैं दे नहीं हूँ मैं दे, नहीं मैं दे नहीं अच्छा तो कई अच्छा प्रतीति होती किस प्रकार है, है देह की बोलो मेरा दे। मैं देह हूँ इस प्रकार प्रतीति नहीं होती कि तो हो किस प्रकार देह हूँ इस प्रकार देह की प्रती होगी किस प्रकार देह की प्रती होगी दे। दे। मैं देह दे। दे हूँ इस प्रकार अपनी आत्मा की भी प्रतीति नहीं होती देह की भी नहीं होती बल्कि मन दे आ गया ऐसी मन देहा ऐसी प्रती होती मतलब मेरा देह है मेरा जैसे कहते है ना की मेरा घर है मेरा तो मेरा घर है जब ऐसा बोध होता है तो घर अपना शुरू हो जाता है क्या घर अपना स्वरूप हो जाता है क्या स्वयं घर हो जाते हैं क्या तो जब प्रती होती है कि मेरा देह है तो दे अपना स्वरूप हो गया क्या जैसे मेरा घर इसका क्या मतलब हुआ मैं अलग हो गया और घर तो उसी प्रकार से मेरा देह तो देह अलग हो गया और स्वयं मेरा से आत्मा कई बात यह बात आन देंगे यहाँ पर मेरा देह है मेरा देह है तो इस प्रकार दे और आत्मा की अलग अलग प्रतिति होती है दे और आत्मा की हाँ और यदि मैं दे हूँ ऐसा हो तो क्या होगा दे और आत्मा की अलग अलग नहीं होती है पंक्ति इस तरह लगाइए घोड़ा दे आदि नाम मम देहादया दे आदया आदया को बाद में समझाएंगे मम देहा मम देहा इतना समझेंगे मेरा देह है इस प्रकार इति का क्या अर्था है नाम इति ऐसा करेंगे विच्छेद इति नाम, नाम इस प्रकार देह देह का अ अ, दे में आदि को इस प्रकार और आत्मा का भिन्न भाना देह और आत्मा का भेद से ज्ञान होने के कारण देह और आत्मा का भेद से ज्ञान होता है मतलब पृथक से ज्ञान होने के कारण वे और आत्मा का पृथक पृथक ज्ञान यहाँ पर भान का अर्थ ज्ञान भान का क्या ज्यान। भान, ज्यान, है भान ज्ञान प्रतीप्ति ये सभी शब्द कहते हैं पर आए है कि मेरा मेरा दे इस प्रकार दे और आत्मा का भिन्न ज्ञान होने, होने से, कैसा ज्ञान होने से? या तो प्रथम ज्ञान होने से, पृथक ज्ञान होने एक एक दो नीचे आए न की इनसे विलक्षण किस से यहाँ पर विलक्षण आत्मा है देश विलक्षण अंगी कर्तव्य ऐसा अंगीकार करना चाहिए कैसा अंगीकार करना चाहिए देश ऐसी विलक्षण आत्मा है ऐसा अंगीकार करना चाहिए क्यों किस कारण किस कारण किसका दया जी का और आत्मा का किस प्रकार भान हो रहा है भिन्न भिन्न मंद मेरा देह है इस प्रकार देह और आत्मा का भिन्नवे ज्ञान होने के कारण मेरा देह है इस प्रकार देह और आत्मा का प्रथम ज्ञान होने के कारण या अलग अलग ज्ञान होने के कारण बात अतिम्भ मेरा देह है इस प्रकार देह और आत्मा का भिन्न ज्ञान होने के कारण क्या स्वीकार करना चाहिए इस पंक्ति के अनुसार बोलो क्षण विलक्षण आत्मा है दे दे से आत्मा है ऐसा स्वीकार कर करना चाहिए मंग देहा यहाँ भी आदि लगा है और दे आदि नाम यहाँ भी आदि लगा है बात आती है सोच में यदि वे ही आत्मा यदि वे ही आत्मा होता तो कैसा ज्ञान होना चाहिए कैसा होता है ऐसे क्या सिद्धूगा विधेयक आत्मा नहीं है यदि दे ही आत्मा होता तो ऐसा तो ज्ञान होना चाहिए हमें पर ऐसा ज्ञान होता है तो इसे क्या सीधू दे, दे, दे, दे, दे आत्मा नहीं है न अच्छा अब ज्ञान देना तो दे किस प्रकार ज्ञान होता है बोलो मेरा दे ने। दे ने। दे मेरा देह इस प्रकार ज्ञान होता है तो इस प्रकार जो ज्ञान होता है मनदेहा तो इस प्रकार किसका प्रखट प्रखट ज्ञान होता है देमा देह और आत्मा का भिन्नविन ज्ञान होने के कारण क्या स्वीकार करना चाहिए कि देश से आत्मा भिन्न है, दे देश आत्मा भिन्न है, अच्छा तो देन दे है तो जैसे देश आत्मा भिन्न है उसी प्रकार देश से भिन्न कौन है ध्यान देना एक चारवा का नाम सुना है एक नास्तिक ना मत है चारवा तो चारवा के एक मत है वो देह को ही आत्मा मानता है ऐसा कहते देवता और असुर ये इनके पिता एक है ना कश्यप और माताएं दो अलग अलग, अलग और तो अलग की माताएं अलग है पिता दोनों के एक हैं तो इस प्रकार ये दोनों क्या हुए चचेरे भाई हुए और असुर लोग असुर देवताओं से ज्यादा बलवान थे पहले हर तरह से धन में धन धनबल भूज बल अभी किसके पास था असुरों अशुर। के पास था वे हमेशा देवताओं को सताया करते थे और तो के शुक्रा इन, असुरों के गुरु थे बृहस्पति असुरो गुरु शुक्राचार्य थे और देवताओं के गुरु थे बृहस्पति तो बृहस्पति ने सोचा किसी भी प्रकार जो है ना इनको परास्त करने का प्रयास करना चाहिए किसे को। तो असुरों को परास्त करने का प्रयास करना चाहिए इसलिए उन्होंने छदेश बना करके किसने बृहस्पति ली छदेश बना करके और उनको शिक्षा दी किसको असुरो को दे दी आत्मा शिक्षा दे देह ही क्या है आत्मा, आत्मा है, है। देह से अलग थोड़ी आत्मा नहीं है मरने के बाद तो कुछ शेष रहता है, नहीं अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है इसलिए देह को ही आत्मा मान लेना चाहिए तो जब देह को ही आत्मा जो व्यक्ति मान लेगा तो फिर वो ईश्वर के ईश्वर को नहीं मानेगा है ना और वो पूर्ण भी नहीं करेगा सब क्या मनमाना आचरण करेगा मनमाना मन, मन आचरण करके सटीक हो जाएगा तो ये इस सब अच्छा, इसरा ऐसे ऐसा ऐसी कथानक रहता है तो जो चारुवाक है ना तो चारुवाक या लोकायतित चारुवाक होता है चारु, मतलब लोक सम्मत वाणी है जिसकी उसे क्या कहते हैं चारवाक तो चारुवाक रूप बृहस्पति ने ही बनाया है छल करने के लिए ऐसा कहा जाता है चलिए तो तो ये देह ही आत्मा है ऐसा चारुवा मत है और देह से अलग कोई आत्मा नहीं है अब ध्यान ना जैसे कुछ चारवाको आत्मा मानते हैं वैसे चारवाकों का एक वर्ग ऐसा है जो कि इंद्री को आत्मा मानता है आत्मा है हमने बताया था एक दिन कि जो एकादश इंद्रिय कही जाती है ना पंच कर्मेंद्री पंच ज्ञानेन्द्री और एक मन तो जो पंच कर्मेंद्रियों की न्याय वैसे शिक्षा में भी एक कर्मेंद्रियों को मानन गया है।, है ना हस्त का इन अंगों से अतिरिक्त इसमें कोई इंद्री नहीं रहती ये कौन कहता है भैया है ना ये कौन कहता है भैया कौन कैसे का में बोलो पंद्रहवें अध्याय में क्या है जिसमें सब आया ना सोतम चक्षुम चक्षुस्म चो ना विषय सेवन की तो ये होते आगे उत्तरा अच्छा ये हो गया नहीं वो जो है ना वायु वायुगंधा निवासिया ये ये श्लोक बोलो थोड़ा ओ और वायु बंधान्यू आप यहाँ पर आया ये थोड़ा बोलो कैसा है तो बताए आपको और ये अच्छा अच्छा वायु बंधानी आफिया हाँ ठीक है बस प्रसंगानुसार इतना बताना चाहते हैं कि कर्मेंद्रियों को नैयाई को बेपेसिक को मानता ही नहीं है ये समझ गए और ज्ञानेन्द्रियों को तो मानता है लेकिन शरीर नाश से इन ज्ञानेन्द्रियों का विनाश मानता है नहीं जाएगी वैसे वो क्या कहता है ये चक्षु इंद्री कैसी उसके मत में कई जस कैसी दे है, है। दे जैसे। और चक्षु इंद्री तो परमाणु रूप में है ना सावयो वे यहाँ रहते हुए विषय में जाती है इसे प्रकाश जो तो है ना सूर्य का प्रकाश वहां से यहाँ आता है सावयो है ना तो चक्षु इंद्री जाती है विषय देश में कोई चक्षु इंद्री भी निर्भयोग है सावयोग तो जो परमाणु रूप पृथ्वी जल तेज वायु अनित्य है नित्य है परमाणु रूप पृथ्वी जल तेज वायु नित्य है और बाकी सब ऐसा है तो मतलब क्या है कि तेजस से चक्षु इंद्रिय और देह नाश से चक्ष का भी नाश ज्ञान इंद्रियों को माना है नहीं आई ने लेकिन शरीर नाश से मन को मतलब कर्म इंद्रियों को तो माना ही नहीं और मन को माना नित्य मन को छोड़ कर करके अन्य पांच इंद्रियों को नाश शरीर नाश से नाश मान लिया तो पांचों का विचार करके देखो तरीके से नष्ट हो जाएगी और, और क्या है घृण और और क्या रसना, रसना। वो वो कैसी जली है वो भी और श्रोत्र। श्रोत्र। श्रोत्र, हाँ, श्रोत्र क्या है कि स्रोत अलग से कुछ नहीं है वो कर्ण ये कर्ण छित्र के अंतर्गत जो आकाश है उसी को नैया एक स्रोत कहता है तो कर्ण छित्र नष्ट होगा आकाश नष्ट होगा क्या कर्ण छि नष्ट होगा तो आकाश होने से वो लेकिन जब कर्ण छिद नष्ट हो गया श्रोत कह पाएंगे नहीं, नहीं। तो भी नहीं पाएंगे और कौन कौन इंद्रियो और यह क्या है की यह भी नष्ट हो जाएगा तो ध्यान देना देह नष्ट होने कर्म इंद्रियों को नैयिक वैसे दर्शन में मान्यता ही नहीं है और ज्ञान इंद्री मन को छोड़ करके जो अन्य ज्ञान इंद्रिया है उनका क्या है देह ना नष्ट हो जाता है तो मरने के बाद क्या जाएगा मन जाएगा नयायी जीवात्मा को तो भी वो मानता है इसे जीवात्मा जाएगा नहीं कौन जाएगा मन इसे सूक्ष्म शरीर की कल्पना नहीं न्यायिक वैसे न्याय वैसे शास्त्रों में नहीं सूक्ष्म शरीर की कल्पना मन ही एक लोग से दूसरे जाता है तो विश्रण करता है आता जाता है कहाँ को भक्त कहाँ जैसे यहाँ शरीर मिलता है के शरीर जैसे यहाँ शरीर मिल जाता है भोग के लिए जिस लोक में जाएगा वहाँ शरीर मिल जाएगा उसी से सब भोग हो जाएंगे है ना उसी भोग हो जाएगा ऐसा है तो उसके यहाँ मुझे नहीं मानता इंद्री अच्छा। तो हो गएगा अच्छा शांत तो ये इंद्रिया भौतिक होगी ना उसके यहाँ और शांत योग और वेदांत दर्शन में ये कर्मेंद्री ज्ञानेन्द्री सब माना जाता है है ना हुँ. तो कर्म की चर्चा तो नहीं ये जब इंद्रियों को जो इंद्रियों तो सबके अनुभव में आती है ना इंद्री तो सबके अनुभव में आती है और इंद्रियों को भौतिक कौन माना था नयायिक विषय से हुँ. है हाँ. और शांत योग और वेदांत में उनको भौतिक नहीं माना जाता है उसमें क्या मानते हैं शांत में और योग में अहंकार से एकादश इंद्रिया और तस कर्मात्माओं की उपत्ति एकादश इंद्रिया और इससे उत्पत्ति हुई अहंकार से और ये तो ये इंद्रियां कब तक, तक बनी रहती मतलब क्या है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है ना तो इंद्रियां नष्ट नहीं होती है श्रांत और वेदांत में इंद्रियां नष्ट ये कब तक, तक इंद्रियों के साथ संबंध रहेगा मुक्त होने पर तो इनके संबंध टूट जाएगा अन्यथा ये प्रलय काल पर्यत बनी रहती है जो, जो जो जिस चीज शरीर को धारण करेगा तो हर शरीर में वही इंद्रिया टूटी क्यों क्या है स्वप्न के अब से धारण ये हो क्या है अब इसका मन चाहू होते वायु बंधानी इसको पहले शरीर यद अवागमोटी मतलब वो जीव जिस जी शरीर को ग्रहण करता है यज्ञा उपक्रम ईश्वर और वो समस्त जीव जिस जी शरीर जी से उत्क्रमण करता है जिस शरीर से उत्क्रमण निकलता है तो ग्रहित्वानी संयाति इन सभी इंद्रियों को लेकर के करता है जीव इन सभी इंद्रियों को सभी उसके है। तो इंद्रिया उसके पास चली जाती है एक योनी से दूसरी योजना तो इंद्रिया भौतिक नहीं और विशिष्टा मत में भी इंद्रियों की उत्पत्ति किससे मानी गयी है अहंकर है ना और शंकर वेदांत मत में अपीकृत पंचभूतों का कार्य है इंद्रिया पंचभति के अनुसार अपंसीकृत पंचभूतों के साथ इंद्रिया है हालांकि मन को अहंकार जन ब्रह्मसूत्र शंकराचार्य ने कहा है और पंचदशी में वो पंचभूतों के शास्त्री कंस का मिलित कार्य कहा है मन को ये ब्रह्मसूत्र वापस शंकराचार्य अहंकार जन मन को कहते हैं अलग हो जाता है मत पड़ा इनका शंकर फिर जो भी हो तो जब ये भौतिक इंद्रिया नहीं है तो बात तक बनी रहती है देनाश के बाद भी बनी रहती है चलिए हम तो यही आपको समझा रहे हैं कि चारवाक प्यार्वार्थ चारवाकों का एक वर्ग इस स्थूल देह को ही आत्मा मानते हैं तो इस स्थूल देह आत्मा हुआ अब कुछ चारवाक इंद्रियों को आत्मा मानते हैं जिस देश से भिन्न जैसे आत्मा है वैसे देन इंद्रिया है तो इंद्रियों को आत्मा मान लो कोई कहे तो ध्यान देना इंद्रियों की प्रती कैसे होती है इंद्रियों का ज्ञान कैसे होता है देखो मेरी आंख आत्मे शिक्षु <गण> मेरी आँख इस प्रकार ज्ञान होता है कि मैं आँख ऐसा ज्ञान होता है मेरी आँध मेरी मेरी तो ध्यान देना यदि इंद्री ही आत्मा होती तो कैसा ज्ञान होना चाहिए मैं आँध। मैं आँध। है ना अब ध्यान देना जिसकी आँख खूट गई वो अपने को मरा हुआ मानता है क्या यदि इंद्री ही आत्मा होती तो अंधे होने पर मैं मर गया इस होता है इसका मतलब क्या है आंख आत्मा आंख क्या है उसके ज्ञान का साधन है मैं आंख से देखता हूँ मैं आपसे देखता हूँ आम सचूषा जानी मैं आपसे जानता हूँ मैं आपसे देखता हूँ दर्शन भी तो ज्ञान है ना आंख से किसको किसको चक्षको किसको किसको जानते हैं रूप और रूपवान पदार्थों को रूप और तो कैसा ज्ञान होता है कि मेरी आंख है अथवा मैं आँख से जानता हूँ मैं आपसे मैं चक्षु ऐसी तो चक्षु क्या बन रही है जानने का साधन बन रही है तो इस इन प्रतीतियों से इन ज्ञानों से क्या सिद्ध होता है इन अनुभूतियों से की चक्ष इंद्रिया आत्मा बताइए सभी को समझ लेना मैं त्वचा से स्पर्श करता हूँ मेरी त्वचा है इसी प्रकार तो प्रती होती है मैं त्वचा हूँ ऐसी प्रती है है न की मैं कान से सुनता हूँ मैं कर्ण कान ऐसी सुनता हूँ या मेरा कान है मैं कान हूँ ऐसा होता है क्या नहीं।, नहीं होता है तो इससे क्या शुद्ध हुआ थी आत्मा इंद्री इंद्री आत्मा इंद्रियों से नहीं। नहीं। बात इंद्रियों से भी आत्मा इंद्रियों से भी हम अलग हैं ये तो हम सब पाठ पढ़ा रहे हैं साधना करके सब स्पष्ट आना चाहिए सामने दृष्टि ये तो सब जानते हैं इंद्री तक ये सब अत इंद्री तत्व है साधना के द्वारा संबंध होने आते हैं तो जो साधना को छोड़ करके कुछ पढ़ते हैं तो उनको बहुत कठिनाई आती है थोड़ा अंतरंग साधना है वो किससे भी देश से इंद्री से और मन से तो इंद्री से भी वी लिया पंच ज्ञान इंद्रियों के लिए और फिर अंतर इंद्री कौन है मन के बिना आंख भी काम कर सकती है देखो कभी ऐसा होता है जाना कहीं है और वो थोड़ा आगे चला जाएगा पता नहीं चला क्यों मन वाला मन कोई और था तो मन के बिना कोई भी इंद्री काम नहीं कर सकती है जो पंच ज्ञान इंद्रिया है ना कौन चक्षु श्रोत ग्राण है रचना और स्व ये मन के बिना काम कर सकती है नहीं, नहीं कर सकती है। तो मन इन सबसे फ्रेश कर सकते तो जैसे इन बाह इंद्रियों से भिन्न आत्मा है वैसे ही व इंद्रियों से भिन्न मन है व इंद्रियों से भिन्न आत्मा है जैसे वैसे ही व इंद्रियों से भिन्न कौन है मन तो क्या मन को आत्मा मान लिया गया है है ना ऐसा संघी होगा अच्छा मन जो है ना इन इंद्रियों के बिना भी काम करता है जो स्मरण करता है ना व्यक्ति याद आती है स्मृति आती है वो इन इंद्रियों के द्वारा आती है नहीं वो तो अकेले मन का काम है संकल्प विकल्प करना स्मरण करना मन का अकेला भी है अच्छा, भी है। तो अब ध्यान देना मन को आत्मा मान लिया जाए कुछ भी के। मन मन को अब के बारे में ध्यान देना कैसी स्थिति होती है मेरा मन मैं मन ही ऐसी प्रती होती है बल्कि मेरा मन अथवा मैं मन से विचार करता हूँ मैं मन से विचार मैं मन से मनन करता हूँ मैं मन से स्मरण करता हूँ तो मैं मन से स्मरण करता हूँ तो मन क्या बन रहा है स्मरण करने का विचार करने का हाँ साधन कौन बना मन है ना विचार करने का साधन तो किसके विचार करने का साधन बना एक विषय नहीं विचार करने वाला कौन है यहाँ है ना विचार करने वाला कौन है तो विचार करने वाला जिस साधन से विचार करेगा विचार करने वाला जिस साधन से तो उस साधन से भिन्न कौन हो जाएगा विचार करने वाला जो आत्मा है वो उस साधन ऐसी साधन क्या है यहाँ पे मैं मन से विचार करता हूँ तो मन को तो साधन हो गया <coughs> मन क्या हो गया साधन हो गया स्करण हो गया मैं लेखनी से लिखता हूँ <coughs> तो लिखने का साधन क्या होगी तो लिखने वाला और लेखनी दोनों एक हुए लेखनी क्या होगी लिखने वाले का साधन तो वही जो है ना जो विचार करने वाला स्मरण करने वाला जो आत्मा है तो उसके विचार करने का स्मरण करने का कारण कौन हो गया मन हाँ। तो इस मन जो है आत्मा होगा इस प्रकार मन भी क्या है मन से अब भी देखना मन इनसे भिन्न आत्मा होगी ना अब इसके बाद क्या बचता है क्या? प्राण क्या बचता है अब ध्यान देना जागरिक अवस्था में मन हमेशा संचलन करता रहता है कहीं ना कहीं कभी को तो इन... आख से संबंध करेगा तो रूप और रूपवान पदार्थों को देखेगा काम से संबंध करेगा मन तो शब्दों को सुनेगा त्वचा से संबंध करेगा तो शीत और उष्ण का अनुभव करेगा शीत और उष्ण को जानेगा मधु और कठोर को जानेगा और जब रचना से संबंध करेगा तो रस को जानेगा घ से संबंध करेगा तो गंध को जानेगा और जब उनसे संबंध नहीं किया तब तो वो क्या सूर्ति करता रहेगा तो जागृत अवस्था में हमेशा मन का व्यापार चलता ही रहता है मन का कार्य चलता ही रहता है मन कभी तो होता ही नहीं बल्कि जागरिक अवस्था में सभी इंद्रियों का कार्य चलते रहते हैं किसी भी इंद्रिय का कार्य चलेगा तो मन तो है ही ना तो जागृत अवस्था में सभी इंद्रियों के कार्य चलते रहते हैं मन सही स्वप्न तो अवस्था में क्या है की बाई काम नहीं करती है बा इंद्रिया काम ये सब जो है ना जो कर्म चुष रूप ध्यान रखना सब ये काम नहीं करती है मन अपना काम पूरा पूरा करता रहता है सुख सुख में मन जागता रहता है सभी इंद्रियां जो है स्थिर हो गई शांत हो गई तो भी मन अपना काम करता रहता है अब जो सुसुक्तियों आती है ना जब गहरी निद्रा आती है ना सुसुक्ति उस समय मन भी कोई कार्य नहीं करता है ठीक है मन भी कोई कार्य नहीं करता है जागु तो स्वपनावस्था में जागिन अवस्था में सभी इंद्रिया कार्य करती है और स्वप्नावस्था में इसलिए श्रेष्ठ कौन हुआ अन अन और मन इनमें श्रेष्ठ कौन हुआ मन, मन का ज्यादा काम हो गया और अवस्था में मन भी काम करेगा प्राण अपना कार्य करते रहते हैं स्वास्थ्य स्वस्थ चलाते रहते हैं सभी तो आपका जीवन बना हुआ है और प्राण अपना काम बंद कर रहे हैं तो राम नाम सब कुछ फिर तो सुसुक्ति से कह रहा है की मन भी काम नहीं करता है लेकिन प्राण कार्य करते रहते हैं तो बताइए तो ये क्या है दे इंद्रिय मन और प्राण इन सबसे बड़ा कौन हो गया हाँ प्राण बड़ा हो गया क्योंकि सौ में भी अपना काम करता रहता है है ना हाँ उसको आपको सोचने जैसे आपको प्रयास करना पड़ता है वहाँ जाकर देखें वहाँ उसको सुने उसको पकड़ें उसको ले ऐसा सब दूसरे इंद्रियों के कार्य के लिए विचार आते हैं तो प्राणों के विषय में कभी विचार आते हैं लेकिन प्राण को चलाए ऐसा कभी नहीं आता है ना प्राण अपने आप सब करके उसमें तो आपका कोई प्रयास नहीं, नहीं। है कोई आपका प्रयास तो मन और प्राण इनमें श्रेष्ठ कौन हो प्राण तो इसलिए कुछ साल बाद है इसको आत्मा मानते हैं प्राण को ऐसे तो लोक में ऐसा कहा भी जाता है प्राण निकलने से लोग कहते हैं आत्मा निकलगी प्राण रहने से कहते हैं आत्मा बनी हुई है इसलिए आत्मा कौन हो जाएगी तो इसलिए कुछ लोग प्राण को ही आत्मा मानते है चारुवाको तो का, का एक वर्ग किसको आत्मा मानता है प्राण को आत्मा मानता है तो प्राण आत्मा है समझ लेना लेकिन ध्यान लोग वापस प्राण आत्मा है यह चारुवाक का एक वर्ग कहता है वेदांत सिद्धांत में प्राण को आत्मा नहीं माना जाता प्राण क्या है एक भौतिक है भौतिक वनना पंचभूतों में वायु आती है ना, तो प्राण भी वायु विशेष है प्राण भी एक प्रकार की वायु है प्राण भी क्या एक प्रकार की वायु। और आत्मा तो कोई वो प्राकृतिक पदार्थ नहीं है वो तो सभी है। इन सभी भूतों से भिन्न इन सभी भूतों से भिन्न है और इतना जरूर है कि जीव आत्मा की आत्मा की इस शरीर में स्थिति प्राणो तक है बस बात में इस शरीर में आत्मा तब तक स्थित रहेगा जब तक तो आत्मा की इस शरीर में स्थिति का प्रयोजक प्राण है और वो प्राण आत्मा नहीं है प्राण आत्मा नहीं है ध्यान क्योंकि प्राण कैसे भौतिक है वायु कैसे और आत्मा क्या है कि वो भौतिक नहीं है इस प्रकार क्या समझा गया कि प्राण से भिन्न क्या है और फिर ऐसी भी प्रती होती है की मेरे प्राण है लोग कहते ना मेरे प्राण ना निकले तो अच्छे रहे मेरा प्राण ना निकले तो अच्छा रहे ऐसा कौन हो गई और प्राण से भिन्न है अच्छी. मेरे प्राण है इसी अनुभवी हो गई और इसके बाद क्या आया बुद्धि हम बुद्धि का क्या अर्थ है ज्ञान बुद्धि का क्या अर्थ है तो चारुवास चार प्रकार के चार वाक हो गए को तो आत्मा मानने वाले बहुत भी विद्वान ज्ञान को आत्मा मानते किसको आत्मा मानते ज्ञान ज्ञान को आत्मा मानते बुद्धि को आत्मा मानते है ना तो अब ध्यान देना यहाँ क्या कहा जाएगा कि बुद्धि आत्मा नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं। ज्ञान आत्मा बल्कि ज्ञाता आत्मा है ज्ञा आत्मा क्या है हाँ तो, ये बात आगे आएगी कि जो ज्ञाता आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप जी है ये आगे समझाएंगे अच्छा तो ज्ञान ध्यान में ना जैसे कि की क्या है कि ज्ञान किस में आता है मुझे घट का ज्ञान हुआ पट का ज्ञान नष्ट हो गया है ना अभी पट का ज्ञान नष्ट हो गया घटका ज्ञान उत्पन्न हो गया घट ज्ञान नष्ट हो गया अब जो है मठ का ज्ञान हुआ ऐसे ज्ञान बदलते रहते हैं ना ज्ञान तोड़ते रहते हमेशा तो ये ज्ञान आत्मा नहीं है बल्कि जो ज्ञान का आश्रय है वो क्या है आत्मा ये समझ लीजिए आप तो, तो इस प्रकार मैं ज्ञान हूँ ऐसी स्थिति होती है कि मेरा ज्ञान है ज्यारा ज्यारा। मेरा ज्ञान नष्ट हुआ मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ मेरा ज्ञान स्थिति होती है ना तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञान ऐसी हिन्न हैुलसियों तो को लगाने का प्रयास कीजिए मन प्राण ब्रा, बुद्धिंगे आत्मनु है ना मम दे इति आत्मना ऐसा मम देहादा प्रदचया मं देहादेहा भिन्नतया भाषा एक विलक्षण आत्मा इति अंगीकर्तव्य मेरा देह आदि है आदि कहा है ना तो मेरा देह है और मेरी इंद्रिया है मैं इंद्रियों से जानता हूँ मैं से देखता हूँ मैं कान से सुनता हूँ है ना मैं कान से सुनता हूँ त्वचा से स्पर्श करता हूँ ये सब तो जाना मेरा देह है मेरी इंद्रिया है, है ना? मैं इंद्रियों से जानता हूँ चत्रु से जानता हूँ और मन हुआ ना कि मेरा मन या तो मैं मन से स्मरण करता हूँ मैं मन से स्मरण मन का स्मरणी मेरे प्राण मेरे प्राण है मेरी ज्ञान है मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ मेरा ज्ञान नष्ट हुआ ये मम देहा या मम देहादया आदि से समझे मेरा देह है मेरी इंद्रिया है मैं इंद्रियों से जानता हूँ मेरा मन है मैं मन से स्मरण करता हूँ मेरे प्राण है मेरा ज्ञान है ये ऐसी आगे यार मेरे दे आदि है इस प्रकार इस प्रकार दे आदि का और आत्मा का दे आदि का और आत्मा का भिन्नवे ज्ञान होने से ज्ञान इसे देखना कोई राम को कहे दासरथी राम को क्या कहे तो राम और दासरथी दो हैं है तो यहाँ पर राम और दासरथी का भिन्नवेन ज्ञान होगा अभिनत ज्ञान होगा अभिन्न और ये दे और आत्मा का भिन्नवेन ज्ञान लगाइए उनकी लगाना मम दया इस प्रकार दे आदि और आत्मा का भिन्नवे ज्ञान होने से भिन्न ज्ञान होने से इति अंगी कर्तव्य में क्या स्वीकार करना चाहिए क्या विलक्षण से क्या नहीं है आदि से बुद्धि इन सब से विलक्षण आत्मा है भिन्न आत्मा है एक हो गया ना दूसरा ऐसे लगाइए कहा तक लगी पंक्ति वो लोग पढ़ते सुनाओ उनको ना एक विलक्षण विलक्षण शब्द है निलक्षणा ये क्यूँकी ये आत्मा का विशेषण है ना आत्मा पुल्लिंग विलक्षण भी कैसा है संस्कृत में आत्मा शब्द पुल्य है हिंदी में आत्मा शब्द का स्पीलिंग उपयोग किया जाता है अब देखना अब अब दूसरा इस तरह लगाएंगे ईदेन भाना आत्मन से अहंसे नो व्य लक्षण आत्मा इतनी अंगी कर्तव्य समझो भाना कहते, ना कि एक एक कहते ना है, है ना कि ऐसा कहते हैं ना यह शरीर है यह शरीर इधम शरीर कौनते क्षेत्र है ना इदम नीरम जैसे, जैसे मनुष्य की प्रतीति होती है मनुष्यत्व है ना और गो की प्रतीति होती है मनुष्य को मनुष्यत्व जानेंगे और गो को गोत्व जानेंगे तो इदम शरीरम कौनते या क्षेत्र है इदम क्या है यहाँ पर शरीर, यह शरीर शरीर इधम का शरीर तो इधम को क्या है शरीर है तो शरीर की प्रतीक कैसे होगी तो शरीर ही है तो इधम की की, प्रतीम शरीर है शरीर की प्रतीकी इधम की तो यह शरीर है इस प्रकार प्रती होती है या मतलब अपने से अलग वस्तु को यह कहते हैं ना, अपने से वस्तु को यह हुआ सब कहते हैं और स्वयं को यह हुआ कैसा होगा स्वयं तो को क्या कहेंगे जैसे देखो तदित आत्मा को साक्षात्कार करते कर हुए ऋषि वामदेव ने कहा क्या कहा अहम मनु रघोवन सूर्य हुआ अहम मनु रघोवन में ही मनु हुआ मैं ही सूर्य हुआ मैं ही मनु मनु हुआ मैं ही सूर्य हुआ तो इस प्रकार जो है वामदेव ऋषि अपना निर्देश किस प्रकार करते हैं आहां आहां आहां आहां के? आहां के? आहां तो तो जो है ना किसका ज्ञान हुआ आत्मा का और दे का ज्ञान कैसे हुआ इधर देखो चाहे यह कहो या, या वह कहो अपने से भिन्न के लिए यह हुआ कहा जाएगा और स्वयं के लिए यह हुआ नहीं कह सकते इसलिए मुझको कुछ शब्द उपयोग करना चाहिए तो अहम क्यों के लिए लो है लोक किसने कृष्ण ने क्या कहा नाम अहम है और ना अपने आत्मा श्रीकृष्ण ने भी अपनी आत्मा का हम क्यों विश किया तो अब हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको कि ईदं यहाँ अन्वय देहादी नाम का भी करना है देहादी नाम ईदेन भाना दे आदि का इदन ज्ञान होने से दे आदि का कैसे ज्ञान होगा इदन्त्रेन। इदन्त्रेन। हाँ मतलब यह इस प्रकार ज्ञान होने से आत्मना आत्मना क्या क्या आत्मना और आत्मा का अहंत्रेन ज्ञान होने से भाषमानस तो भाना भाषमानस तो अज्ञात है हाँ ध्यान रखना वैसे ज्ञामान अभी तो उसका यही अर्थ क्या हो जाएगा ज्ञान का कर करते ज्ञान तो यहाँ ज्ञातत्व अर्थ है कि दे आदि का इधं ज्ञान होने से और आत्मा का अहं ज्ञान होने से तो दे का और आत्मा का एक ही प्रकार से ज्ञान हो रहा है कि भिन्न विभिन्न प्रकार से ज्ञान हो रहा है मतलब दे आदि का इधं ज्ञान होने से और आत्मा का अहंन ज्ञान होने से तो यदि दे यदि सब एक होते तो भिन्न प्रकार से ज्ञान होता आंतन अलग अलग रीति से ज्ञान होता और दोनों का अलग अलग रीति से ज्ञान होता इससे क्या सिद्ध होता है ईदन टेन के पहले किसका ना करना है दे आदि नाम महाना दे आदि का इधन प्रेन ज्ञान होने से आत्मनस का आंत भाषमान और आत्मा का आंत ज्ञान होने से है कितनी हम अंगी ऐसा कर अंगीकार करना चाहिए क्या एक है, आत्मा है। और सुनो। कि का से है ना संकृष्ट है और जो उसको साधना के द्वारा प्रत्यक्ष कर ले तो इन शब्दों का यह शब्द का प्रयोग और अच्छा हो जाएगा मन यह मन मेरा मेरा यह प्राण मेरा यह ज्ञान हो गया इधन सब होता है अच्छा थोड़ी सब पे तो साथ तो लगा लेना आगे चलिए कहाँ तक तो गया अभी ध्यान देना दो हेतु हुए पहला हेतु क्या था मम दयादया इसी दयादी नाम आत्मा ना भिन्न दया भाना दयादी और आत्मा का भिन्नविन ज्ञान होने से एक हेतु था दूसरा क्या है दयादी का इधनफेल भान और आत्मा का अहंफेल भान दोनों को एक साथ हेतु बनाएंगे भेद करने के लिए दोनों को एक साथ से और आत्मा का ज्ञान होने से यह स्वीकार करना चाहिए भाष मानते शाम से लेना है दे आदि नाम एम से क्या लेना है कदाचित भाष मान कदाचित अभा क्या कदाचित आना अबहाना लगाइए ये ध्यान देना दे आपके पास हमेशा है कि नहीं जीवन देर पर दे का हमेशा ज्ञान रहता है हमेशा ज्ञान रहता है इंद्रिय का ज्ञान रहता मन का ज्ञान रहता प्राण का ज्ञान रहता बुद्धि का ज्ञान होता हमेशा नहीं किसी भी वस्तु का स्थिर ज्ञान नहीं रहता है यहाँ तक कि जिस पदार्थ में बहुत ज्यादा आसक्ति हो तो लगातार उसी का चिंतन चले बीच में दूसरा ना ऐसा होता है क्या कुछ नहीं होता है मन तो ऐसा है तो इन सभी पदार्थों का इसलिए क्या बोला ऐसे एक शाम इनका किसी काल में कभी ज्ञान होने से हमेशा ज्ञान होता है क्या नहीं किसका अच्छा कोई आप ऐसी स्थिति बताइए जब की आप अपनी आत्मा को अपने स्वरूप को बोल हो कभी ऐसा होता है अपने कोई भुण भूले हो अपने स्वरूप को कभी नहीं भूलते हमेशा जो भी घटपट को आप जानते हैं तो जो जानता है वो पहले है कि नहीं है hmm. तो जो देखने वाला कौन है दृष्टा आत्मा वो तो पहले से है की नहीं है। hmm. अब जब सुनने वाला पहले से रहेगा तभी तो सुनेगा hmm. तो सुनने के तो पहले कौन है श्रोता आत्मा दृष्टा घता ममता विज्ञाता है तो सब तो आत्मा गया है तो यदि कोई सुनेगा तो पहले से कौन है तो कभी ध्यान तो देना तो कभी ऐसा लगता है अपने नहीं। नहीं। अपने विषय में अपने बारे में कभी अज्ञान नहीं होता है कभी ऐसा तो संदेह होता है ऐसे हूँ भी नहीं, नहीं। अच्छा ऐसा अच्छा संदेह भी नहीं होता है मैं नहीं हूँ ऐसा कभी लगता है क्या नहीं लगता तो अपना आत्मस्वरूप का हमेशा ज्ञान होता है अपने आत्मस्वरूप का हाँ हमेशा बहुत होता है अपने को हमेशा जानता है है अपने फिर पर चिंतन करके जानना क्या मतलब ये है ना कि देखो आत्म आत्मस्वरूप को हमेशा जानता है लेकिन मोक्ष के साधन रूप से जिस रूप में जानना है कुटस्थ हैत्मा का शेष है ब्रह्मात्मा का इस रूप में तो नहीं जानता मैं ब्रह्मत्मक हूँ कुटस्थ आत्मा हूँ ब्रह्मात्मक हूँ निया में ऐसा इस इन रूपों में तो नहीं जानता है लेकिन अपने, अपने को जानता है स्वयं प्रकाश होने के कारण आत्मा हमेशा अपने को प्रकाशित करती रहती है एक कल आ जाएगा हमेशा अपने को जानता है एक कल आ जाएगा सब इसी में आने वाला धीरे धीरे सब आ जाएगा चलिए और देखना हमेशा जानता है दूसरे को भूल जाए ठीक ठीक समझ ले कुछ काम बन गया सर्वथा अज्ञान नहीं आत्मा नहीं का ज्ञान होता है स्वयं और आगे आएगा की मोक्षा ज्ञान है किसी काल में बे आदि का कभी ज्ञान होने से क्या कदाचित अवहाना क्या यहाँ भी ऐसे आसान का ध्यान करेंगे क्या कदाचित क्या ऐसे आसान कदाचित अवानात और दे आदि का कभी ज्ञान न होने से बात में और वे आदि का किसी काल में ज्ञान होने से और किसी काल में ज्ञान न होने से आत्मना सदा भाष और आत्मा का सदा ज्ञान होने से भाष मान करते ज्ञात कौन आत्मा तो ज्ञात किसका हुआ भाष मानक है जातक ज्ञान और आत्मा का सदा ज्ञान होने से यदि वे आत्मा होते तो एक जैसा होना चाहिए है तो जैसे कभी कभी होता होता है कभी नहीं वैसे तो आत्मा कभी ज्ञात होता कभी ज्ञात <layering inoro goal> कब कभ? यदि दे ही आत्मा होता तो जैसे दे कभी ज्ञात होता है कभी ज्ञात नहीं होता वैसे ही आत्मा कभी ज्ञात होता कभी ज्ञात ये कब होता है यदि <stereotype>. <andaved arri> <vegetarian> <Trans announced Deadpool> तो, तो दे आत्मा हो, होता तो जैसे दे कभी ज्ञात होता कभी ज्ञात नहीं होता वैसी आत्मा कभी ज्ञात होता कभी ज्ञात नहीं होता सिंत तो ऐसा है इससे कैसे सिंह होता है दे आत्मा दे, दे, दे, दे, दे आत्मा नहीं है और बल्कि ऐसा नहीं है है ऐसा कि दे कभी ज्ञात होता कभी ज्ञात नहीं होता वो आत्मा सजा अविंद्री से समझ लेना मेरी आँख है मैं आँख देखता हूँ ऐसा हमेशा बहुत होता है क्या मन है मेरा प्राण है सबको ले लेंगे एक एक को विचार करके सबको देखेंगे हम सब अपने एक एक वस्तु को विश्लेषण करके विचार करेंगे चलिए, ऐसा सब बहुत उपयोगी है तो ये, ये है चलिए, तो क्या कि सामदे आदि का कभी भान होने से और कभी भान न होने से और आत्मा का सदा भान होने से कितनी अंगी कर्तव्य स्वीकार करना चाहिए क्या की इनसे आत्मा है हेतु देखना सर क्या आदि का और आत्मा का भिन्नत्व होने से, है ना? ये एक हेतु था। और दूसरा हेतु क्या है कि आदि का ज्ञान होने से और आत्मा का महंतवीन ज्ञान होने से हो गया ज्ञात ज्ञात करते ज्ञान होता है ये दूसरा हेतु और तीसरा एक साथ लेंगे दे आदि का कबीर ज्ञान होने से और कभी ज्ञान न होने से तथा आत्मा का सदा ज्ञान होने से ये अच्छा कर है ना स्वीकार करना चाहिए कि इनसे विलक्षण आत्मा है एक क्या बच गया आत्म नाम ओम पूर्ण मदार। पूर्ण मदार। पूर्ण